पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की ने पहले छत की निकली हुई बीम में रस्सी बांधकर उसका फंदा बनाया इसके बाद उसने वहां पर पड़ी हुई इंट से नीचे प्लेटफॉर्म बनाया प्लेटफॉर्म बनाने के बाद वो खुद उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई और फिर रस्सी के फंदे को अपने गले में लगाकर पैर के नीचे से ईंट को धकेल दिया जिससे वो हवा में लटक गई और फिर कुछ ही देर में उसकी जान निकल गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की जान जाने का टाइम रात के दो या तीन बजे के करीब था ऐसे में जाहिर है कि इतनी रात में यहाँ कोई रहा नहीं होगा सो उसके केस का कोई आई विटनेस भी नहीं था उसकी डेड बॉडी अगले दिन सुबह यहाँ कूड़ा उठाने वाले एक वर्कर को मिली ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन यहाँ कूड़ा उठाने वाला वर्कर पहुंच गया वरना उस लड़की की बॉडी ही जल। विक्रांत ने उस लड़की के, के केस के बारे में और जानकारी जुटाना शुरू किया तो पता लगा की उस लड़की का नाम मेघा सहनी है उसकी उम्र अट्ठाईस साल थी और वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ही किसी गाँव की रहने वाली थी वो किसी हार्डवेयर स्टोर में सेल्स वुमेन का काम करती थी उसकी फोटो को देखकर विक्रांत को इतना समझ में आ रहा था कि ये लड़की बेहद खूबसूरत और स्लिम फिगर वाली थी और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जब इस लड़की की डेड बॉडी मिली थी तो उस वक्त उसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे मतलब उसकी बॉडी पर जितनी भी चीजें मिली थी वो सब ब्रांडेड ही थी विक्रांत को मेघा के बारे में अभी बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पा रही थी मेघा के बारे में पुलिस ने भी अभी तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया था पुलिस के पास सिर्फ उसका नाम पता और प्रोफेशन ही पता था बाकी उसकी सोशल लाइफ कैसी थी कैसे लोगों के साथ रहती थी उसका बिहेवियर कैसा था कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी थी इस वक्त विक्रांत को हैरानी इस बात आरोप हो रही थी की आखिर पुलिस ने मेघा के केस को इतनी जल्दी सुसाइड केस क्यों डिक्लेयर कर दिया कम से कम यहाँ क्राइम सीन को देखने के बाद और अभी तक उसके पास मेघा की जो भी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी उसे देखते हुए विक्रांत के मन में कई अनसुलझे सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब जाने बगैर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यह केस मर्डर का है या सुसाइड का ऐसे में ये समझना बेहद मुश्किल हो रहा था कि पुलिस ने इस केस को इतनी जल्दी सुसाइड केस बताकर रफा दफा क्यों कर दिया अभी विक्रांत क्राइम सीन को ध्यान से समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत बिल्कुल शॉक्ड रह गया फिर उसे तुरंत ही डुप्लीकेट टास्क का ख्याल आया शायद अब उसका यह टास्क होने ही वाला था विक्रांत हड़बड़ा उठा उसने तुरंत ही अपना गन बाहर निकाल लिया और इसे आवाज आने वाले डायरेक्शन में टारगेट करके धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा लखनऊ वाले केस में हुई गलती से विक्रांत ने सीख लिया था अब वो किसी भी हालत में पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था इसीलिए उसने यहाँ आने से पहले ही हेडक्वार्टर से खुद के लिए गन इश्यू करवा लिया था इसके अलावा टीम में हर्ष के पास पहले से ही गन मौजूद थी जबकि नैना ने अभी अभी डिप्टी टीम लीडर के तौर पर उन लोगों को ज्वाइन किया था ऐसे में अभी उसे गन रखने की परमिशन नहीं मिली थी खैर विक्रांत टारगेट की तरफ गन को ताने हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा अभी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ाई था की अचानक से उसने अपना गन नीचे कर लिया ऐसा उसने इसलिए किया क्यूँकी उसके कानों में हर्ष की आवाज सुनाई देने लगी थी फिर भी विक्रांत सावधानी के साथ सीडियो से उतरता हुआ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि हर्ष के साथ ही यहां पर अनुष्का और नैना भी खड़ी थी अरे सर आप यहां हर्ष ने विक्रांत की तरफ देखकर जल्दबाजी में कहा जब विक्रांत ने अपने टीम मेंबर्स को यहां पर खड़े देखा तब जाकर उसने राहत की सांस ली ले। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अदृश्य शक्ति ने डुप्लीकेट टास्क में उसका सामना अपने ही टीम में क्यों करवा दिया इसके पीछे क्या वजह हो सकती है नैना भी यहाँ पर विक्रांत को देखकर हैरान थी उसने आगे बढ़कर विक्रांत के करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा हाँ बॉस आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं आपने तो कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन में टांग नहीं लड़ाएंगे फिर फिर क्यों आप मेरे काम की क्रेडिट लेना चाहते हैं क्या नैना के इस सवाल ने विक्रांत को असहज कर दिया वो घबरा उठा और फिर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने कहा मैं मैं यहाँ कुछ और चुराने नहीं आया मैं मैं तो बस टीम लीडर होने के नाते ये पता करने आया था कि केस की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही मतलब मुझे मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो आप क्या जानने आए वो बताइए साफ साफ हर्ष ने हंसते हुए कहा सर आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आए हैं ना इतना तो हमें भी पता है कि सर को हमारी इतनी फिक्र नहीं है कि हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएंगे विक्रांत की बात सुनकर नैना हंस पड़ी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा है लेकिन तुम बताओगे यहाँ क्या कर रहे हो तुम हम्म विक्रांत ने अपने सवाल का जवाब दिया और फिर उसने तुरंत ही सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलाई था कि अचानक से नैना ने उसे रोक खुद बोलना शुरू कर दिया विक्रांत तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आये हो मुझे ना तुम्हारे जयपुर सिटी पुलिस स्टेशन के बारे में बताना था इतना कहते हुए नैना ने अपने हाथ से ठीक उस दिशा में इशारा किया जहाँ पर केस की दूसरी व्यक्ति फांसी के पंधे पर लटकती मिली थी ये यहाँ पर एक अट्ठाईस साल की लड़की की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली थी और लगभग आधी रात के समय उसकी मौत हुई थी मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ इस केस में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है लेकिन पुलिस जयपुर सिटी की पुलिस ने इस केस को बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे सुसाइड केस का तमगा देकर केस को क्लोज करवा दिया बताओ ये गलत हुआ की नहीं नैना ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की हमें जयपुर पुलिस की इस लापरवाही की कम्प्लेन करनी चाहिए ये सिर्फ हमारी ही ड्यूटी थोड़ी ना है कि हम सच्चाई का पता लगाते फिर और ये पुलिस वाले जो मन में आए अपनी सुविधा के हिसाब से डब करते जाएं ये लोग भला इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं हम्म विक्रांत ने फिर अपना सिर हिला दिया मानो उसने नैना की बात ध्यान से सुन ही ना हो फिर उसने कुछ सोचने के बाद कहा सही कह रही हो लेकिन पहले थोड़ा केस को समझ लेते हैं अगर हम केशव पंडित की नॉवेल्स के अकॉर्डिंग चले तो फिर इस लड़की को सुसाइड नहीं करना चाहिए है ना फिर ना अपना सिर हिलाते हुए कहा सही बात लेकिन इसकी डेड बॉडी तो है नहीं है हमारे पास हमारे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा एविडेंस भी नहीं है लेकिन लोकल पुलिस में इतनी ढंग से फॉरेंसिक जांच भी नहीं करवाई है मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जो फॉरेंसिक रिपोर्ट बना के हमें दिखा रहे हैं वो भी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट है अच्छा तो उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा उन्हें भी सच्चाई नहीं जाननी है मेघा के पेरेंट्स का काफी टाइम पहले ही डिवोर्स हो गया था और उसके फादर कहीं बाहर रहते है ये भी नहीं पता है की वो कहाँ रहते है पिछले पांच साल से वो कहाँ है किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर अनुष्का ने सिर हिलाते हुए कहा उसकी माँ ने किसी फॉरेनर से दूसरी शादी कर ली है वो अब रशिया में रहती है पुलिस ने उसकी माँ से कांटेक्ट किया था लेकिन उसने इंडिया आने से मना कर दिया अपनी बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा फिर अनुष्का ने आगे बताया कि इसके बाद पुलिस ने मेघा के कुछ दूर के रिलेटिव का पता लगाया लेकिन उन लोगों पर भी मेघा की मौत ऐसी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अनुष्का ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मतलब मेघा की डेड बॉडी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं था ऐसे में पुलिस का काम और आसान हो गया इन लोगों ने फटाफट फड़ केस को सुसाइड का मामला बनाकर फटाफट फड़ उसकी डेड बॉडी का दाह संस्कार करवा दिया और फिर केस क्लोज कर दिया गया सारा इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं किसी इंसान की डेड बॉडी लेने के लिए उसके घर वाले भी तैयार नहीं है विक्रांत ने दुख जताते हुए कहा